मंडपंड नूतन दलधरुचपूट तुगौराय तस्मृष्णा नम संसारमिवश्यय शंकर शंकरचार्यम बातराय

भाष्यतौ वंदे भगवत ईश्वर गुरात्मे मूर्तिभागि व्योमेहाय दक्षिणा नमः ओम शांति शांति शांति, शांति, शांति, शांति

नबे लोग अंतिम समाप्ति प्रति प्रतिबंधकों का कौन सा अभाव को कारण क्यों लिए अत्यंत अभाव अत्यंत अभाव अत्यंता को संसर्ग अवच्छिन्न करना पड़ा क्यों आवश्यक हुआ अगर संसर्ग अवच्छिन्न नहीं करेंगे तो

एक संबंध से ध्वस विघ्न विद्यमान होने पर भी अन्य संबंध से विघ्न का अभाव प्राप्त तो हो जाएगा इसलिए संसर्ग अवच्छिन्न करना पड़ेगा अभी संसर्गा करने से ध्वंस और प्रागुभाव का ग्रहण हो पाएंगे mm. नहीं हो पाएंगे क्यों नहीं होगा mm. क्योंकि ध्वंस और प्रागुर्भाव का प्रतियोगिता संबंधावच्छिन्न mm. नहीं होता है क्यों नहीं होता है अत्यंत अभाव का होता है उसका क्यों नहीं होता है

तो नहीं है ठीक है किंतु में कि प्रतियोगिता का अवच्छेद धर्म को मानते हैं को मानते हैं प्रतियोगिता किन्तु संबंध को केवल अत्यंता मानते हैं और ध्वंस प्राग भाव में, में, दगर, में, भाव में, प्राग में नहीं मानते हैं क्यों नहीं मानते हैं क्योंकि उसका आवश्यकता

ध्वंस प्रागवा में संबंधों को अवच्छेद को मानने में आवश्यकता ही नहीं जहां एकाधिक संबंध से प्रतियोगी रह सकता है वहीं संबंधों को प्रतियोगिता अवच्छेद को कोटी में लेंगे अत्यंत अभाव का जो प्रतियोगी होगा वो कहीं संयोग में रह सकता है कहीं संवाय में रह सकता है किंतु ध्वंस का क्षेत्र में ऐसा नहीं है

ध्वंस का क्षेत्र में अर्थात इस संबंध से यह विद्यमान होगा प्रतियोगी अन्य संबंध से नहीं होगा ऐसा नहीं है वहाँ तो ध्वंस और प्रागभाव तो जहाँ रहना है वही रहेगा घट का ध्वंस कहाँ उपलब्ध होगा टूटा हुआ कपाल में दिखेगा तो इसलिए वहाँ और अन्य स्थान पर अन्य संबंध में होने का संभावना ही नहीं है इसलिए केवल अगर धर्म को अवच्छेद को मानने से वे हो जाएगा

अर्थात विद्यमान होने पर भी अभाव दिख जाएगा तब तो भी हम और दूसरा अवच्छेद कर लाना पड़ेगा में ऐसा नहीं होगा ठीक है आगे प्रतिबंधक संसर्गत्वी प्रतिबंधक का संसर्ग प्रतिबंधक सत्व ए पी लिखा न

प्रतिबंधक विघ्न है विघ्न विद्यमान होने पर भी विघ्न किस संबंध से रहेगा संबंध से है क्या नहीं रहेगा तो समवाय संबंध से विघ्न रहने पर भी संबंधांतर सम्बंधान्तर अर्थात संयोग संबंध से विघ्न अभाव मिलेगा नहीं मिलेगा मिल जाएगा

अच्छा ठीक है अभी हम जो कहते हैं कि प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अभी भूतल में घटाभाव है इसका प्रतियोगी कौन है घट वो घट भूतल में है क्या वो घट अभी अन्यत्र कहीं है मान लीजिए वो मंदिर में है वो घट या तो मंदिर में है नहीं तो कपालों में है ये दोनों स्थान पर वो घट हो सकता है

घटा भाव कहा है यहाँ है और घट या तो कपाल में है अथवा मंदिर में है ये घटा भाव यहाँ किस समझ से है स्वरूप समझ से और इसका जो प्रतियोगी घट वो कपाल में किस समझ से है और अगर वो घट मंदिर में रहेगा तो अभाव स्वरूप संबंध से रहता है किन्तु प्रतियोगी किस समय से रहेगा वो स्वरूप समंध से रहेगा क्या वो अन्य किसी समझ से रहता है

प्रतियोगी अन्यत्र है अभी हम अवच्छेद का संबंध अभाव का कह रहे हैं ना वो प्रतियोगी में रहने वाला प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध कह रहे हैं हाँ वो तो होगा जहाँ अभाव रहेगा वहाँ प्रतियोगी रह जाएगा जाए। क्या क्यों सामने देखे क्या बात पूछते हैं प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध कहा जाता है ना अभाव अवच्छेद का संबंध कहा जाता है

प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध किसको कहेंगे जिस संबंध से प्रतियोगी रहता है अभाव रहता है नहीं जिस संबंध से प्रतियोगी रहता है प्रतियोगी किस संबंध से रहता है कहते हैं जहां रहता है देखना पड़ेगा तो यहां प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध कहा जाता है उस संबंध से अभाव रहता है क्या उस संबंध से कौन रहता है

और प्रतियोगी और अभाव कभी समान अधिकरण हो जाएंगे क्या तो कुछ होगा ही नहीं इसलिए समान का बात कहां है तो प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध कहना का अर्थात तो जिस संबंध से प्रतियोगी रहता है अभाव नहीं अभाव तो सर्वदा स्वरूप संबंध से रहेगा ये स्पष्ट हुआ एक बात हो गया कि यहाँ प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध कहा जाता है अभाव अवच्छेद का संबंध नहीं कहा जाता है ये एक बात हुआ दूसरा बात हुआ

प्रतियोगी कहाँ रहेगा और रहा प्रतियोगिता किसमें रहेगी प्रतियोगी में वो प्रतियोगिता प्रतियोगी में किस किसमन से रहेगा प्रतियोगिता प्रतियोगी में क्योंकि जो प्रतियोगिता है ये कोई अलग कुछ पदार्थ है क्या ये तो केवल हम कल्पना करते हैं एक चीज

जिस चीज का कल्पना किया जाता है वो कुछ समवाय स्वयं से रह जाएगा उसको हम कहते हैं स्वरूप समंध से रहता है इसलिए प्रतियोगी में प्रतियोगिता अधिकरण में अधिकरणता आधे में आधेता पक्ष में पक्षता ये सब किस समझ से रहेंगे सब स्वरूप समझ से रहेंगे न घटक तो यहाँ क्या ना ये कल्पित तो पदार्थ नहीं है

हम केवल विचार के लिए इसको कल्पना नहीं करते जाति है वो लोग सिद्ध करते हैं चक्षु से ग्रहण भी होता है किंतु जो प्रतियोगिता अवच्छता इत्यादि ये सब केवल विचार के लिए कल्पना करते हैं हम इसको अभी प्रतियोगी बना देंगे तो इसमें हमको प्रतियोगिता कल्पना करेंगे इसी को हम पक्ष बना देंगे तो पक्ष इसी को आधेय बना देंगे तो आधेय अधिकरण बना देंगे तो अधिकरण ये सब नाना केवल विचार करने के लिए कल्पना करते हैं वो सब स्वरूप समझ अर्थात है कि

ये कुछ अलग है जो अध्ययता अधिकरणता प्रतियोगिता ये कुछ अलग पदार्थ नहीं है अगर अलग होगा हमको सर्वदा वो दिखना चाहिए हम जब इसको अधेय मान करके विचार करते हैं हमको इसमें अधेवता का ही ज्ञान होता है तब तो इसमें अधिकरणता पक्षता लक्ष्यता ये सब का ज्ञान नहीं हो रहा है तो अर्थात ये कोई वास्तव पदार्थ तो नहीं है केवल हम कल्पना करते हैं कल्पना करते हैं तो ये उससे भिन्न नहीं होगा इसलिए वहां पर आ गया स्वरूप समन्वय रहेगा

तो प्रतियोगिता प्रतियोगी में किस समझ रहा स्वरूप समझ से किन्तु हमारा जो प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध ये प्रतियोगिता ये हो गया प्रतियोगिता ये हो गया प्रतियोगी ये दोनों का बीच का संबंध नहीं क्योंकि ये तो स्वरूप संबंध है ये सर्वदा समान ही होगा तो फिर ये प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध हम किसको कहते हैं जिस सम से प्रतियोगी रहता है ये जहां रहेगा अवच्छेद का संबंध किसका है इसका

प्रतियोगी का अवच्छेद का संबंध नहीं है प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध और रहता है कौन प्रतियोगी ये विचार रखेंगे प्रतियोगिता स्वरूप सम्बन्ध से रहा किंतु प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध प्रतियोगी जिस सम्बन्ध से रहता है अभाव तो सर्वदा स्वरूप समझ से रहेगा और वो भी प्रतियोगी से अन्य स्थान पर रहेगा वो दोनों का बीच में समान होने का कोई बात नहीं है

तो यहाँ क्या दे दिया प्रतिबंधक सत्य पी अर्थात प्रतियोगी हो गया प्रतिबंधक वो विद्यमान होने पर भी अन्य संबंध से अभाव विद्यमान हो जाएगा एक ही स्थान पर घट संयोग संबंध से विद्यमान होने पर भी उसी स्थान पर घट समवाय संबंध से अभाव हो जाएगा हो जाएगा अच्छा आप इसको लेकर के समानाधिकरण अधिकरण पूछ रहे हैं

तो जहाँ घटो संयोग है वहाँ घटो समवाय से अभाव रहेगा नहीं रहेगा भूतल में घटो संयोग से है और भूतल में घटो से रहेगा? अभाव हुआ तो समानाधिकरण होगा घटो घटा अभाव समानधिकरण होगा किन्तु समान संबंध से नहीं हो पाएगा भिन्न संबंध से हो जाएगा तो यहाँ समानाधिकरण हुआ दिया यहाँ समानाधिकरण हुआ

संवाय संबंध में प्रतिबंधक है किंतु तो संयोग संबंध में प्रतिबंधक नहीं है इसलिए अभाव और प्रतियोगी ये विघ्न दोनों समानाधिकरण अधिकरण है यहाँ समान संबंध से समानाधिकरण नहीं होगा भिन्न संबंध से हो जाएंगे प्रतिबंधक अत्यंत अभाव मंगल मंगल और विघ्न ध्वसों के प्रति होगा

हाँ नहीं है तो ये सब कल विचार हो ना तो प्रतिबंधक अत्यंताभाव कभी प्रकट होगा कभी अप्रकट होगा अगर प्रतिबंधक विद्यमान हो जाएगा तो वहाँ प्रतिबंधक अत्यंताभाव रहने पर भी प्रकट नहीं होगा वो तरह का है किन्न प्रकट नहीं होगा प्रकट नहीं होगा तो कार्य नहीं कर पाएगा

तो इसलिए स्वामी पूछ रहे थे ना प्रकट अत्यंत भाव ही कार्य के लिए कारण बनेगा अप्रकट हो जाएगा तो कार्य नहीं कर पाएगा त्रैकालिक है फिर भी नहीं कर पाएगा हाँ नहीं बना कारण बना

तो हमको ये कहा था ना ये रामरुद्री में दिखाया था ना अगर हमको तृप्ति चाहिए तो ये चावल सब्जी भी लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा तो लाना ही पड़ेगा और कारण का कारण जो है वो चाहिए किंतु विचार किया जाता है कि साक्षात्कार और परंपरा कारण जो परंपरा कारण होंगे वो अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे अन्यथा सिद्ध का अर्थ है कि अन्य उपाय से वो सिद्ध होंगे क्या सिद्ध होंगे

जैसे मंगल कहा जाएगा विघ्न ध्वंस करके सिद्ध होगा चरितार्थ तो होगा कोई अन्यथा सिद्ध का अर्थ व्यर्थ नहीं अन्य कार्य करके वो चरितार्थ तो हो जाएगा अभी हमारा जो विचार का विषय उसके प्रति वो कारण नहीं बन रहा है वो अन्य चीज के प्रति कारण होगा जैसे अन्यथा सिद्ध का विचार में तर्क संग्रह में कहते हैं घट के प्रति गर्द गर्द ये अन्यथा सिद्ध होता है

क्यों कहते हैं साक्षात कारण नहीं होता है कि मिटी आनयन क्रिया में मृद अनयन क्रिया में वो कारण बनता है उसका उपयोगिता है किन्न घट के प्रति अन्यथा सिद्ध हो गया कारणों का कारण अन्यथा सिद्ध माना जाता है अन्यथा सिद्ध का अर्थ नहीं व्यर्थ वो नहीं ठीक है आगे तस्मय मंगलाचरण विचार हो रहा था तस्मे कृष्णाया नम संसार अहस्य बी जाये

तस्मे ही कहकर के सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया तो क्यों सर्वनाम कह दिया कि हैं सामान्यतः सकल जन प्रसिद्धत्व सूचना ये जो परमात्मा है तस्मे ही कृष्णाय कहता है कृष्ण सर्वजन सर्व, प्रसिद्ध है ये बताने के लिए अने न, भगवती नमस्कार प्र, प्रकारीभूत अपकर्ष विधित्व उत्तम कभी तो पूर्व पक्ष कह रहा है आपने तस्मे कृष्णा नम कह करके

कृष्ण भगवान के लिए आप नमस्कार करते हैं तो नमस्कार एक क्रिया है तो ये क्रिया किस लिए देखिये राम में दिया है नमस्कार भूतेति प्रति स्व अपकर्ष बोधानुकूल व्यापारो नमः शब्दार्थ स्व अपकर्ष स्वस्य अपकर्ष इसका बोध ज्ञान तद अनुकूल व्यापार नमः शब्दार्थ

अर्थात हम आपसे छोटे हैं ये बताने के लिए जो व्यापार किया जाता है उसको कहा जाता है नमः अभी दिनाकी में नमस्कार का प्रकार भूत हो गया अपकर्ष क्योंकि हम बोध क्या करवाना चाहते हैं अपकर्ष का बोध करवाना चाहते हैं तो ये बोध में प्रकार हो गया अपकर्ष तो अपकर्ष प्रकार वाला जो बोध है

वो बोध का एक अवधि किससे ये अपकर्ष है अभी यहाँ कृष्णाया नमक कहता है कृष्णा में क्या विभक्ति है चतुर्थी वो चतुर्थी ये अवधि को ही बताता है हम कह देते नम स्वस्थि स्वाद सुधा अलम बसठ योगाच उसमें चतुर्थी हो गया ये चतुर्थी विभक्ति आकर के कहता है कि जिसके साथ चतुर्थी है वो अवधि है

अर्थात ये चतुर्थी विभक्ति ही अवधित्व का सूचक है नम प्र प्रकार, नमस्कार प्रकारी भूत यह अपकर्ष भूत हो गया अपकर्ष अपकर्षस् यो अवधि अवधि अभी यहाँ किसको कहा गया कृष्ण भगवान को कहा गया तो अवधित्वम जो कहा गया भगवती अवधित्वम भगवान हो गया अवधि भगवती अवधित्वम उत्तम पूर्व पक्ष कहता है

भगवत ठीक है तो रामस्तृत्व ना रामे पित्रित्व? रामे पितृत्व ना अभी कुश अपेक्ष रामस् पितृत्व ना राम पितृत्व दोनों हो जाएगा षष्टी सप्तमी दोनों व्यवहार हो जाते हैं उसमें भगवत भगवतो षी दिया है आज इसमें सप्तमी देती तो है

नमस्कार प्रकारी भूत अपकर्ष अवधित्व वास्तविक क्या नागरिक तो दिया है तो देने से साधारणत षष्टी कह देते हैं रामस् पितृत्व कह देते हैं तो षष्टी ठीक है पूर्व पक्ष कहते हैं कि तदयुक्तम क्यों भगवती माना भावा परमात्मा है इसमें कोई प्रमाण नहीं है इति आशंक नयायिक मतन ईश्वर साधक अनुमान सूचनाय आठ

नया एक मत में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अनुमान का सूचना देते हैं ग्रंथकार मंगलाचरण ही अनुमान सूचना देते हैं। क्या कह तो करके कि मंगलाचरण दिया संसार महरूह से विजाया इसके द्वारा अनुमान कह देते हैं। मुक्तावली में संसार मयूरूह से विजाया संसार एवं महिरोह

महरूह क्या टिका में दिनकरी में कहते हैं क्या षष्ठी तत्पुरुष कर्मधारय आह यहाँ ष्ठी नहीं है संसार से इस प्रकार की नहीं है कैसे चीज भ्रांति भ्रम भ्रांति इसमें आप

भ्रांति तीन हो गया ठीक है षी तत्पुरुष ब्रह्मं व्यावर्तम तसार तो संसारस्य महिरोह इस प्रकार की यहाँ ष्ठी नहीं है इसलिए स्वयं मूल कार मुताबली संसार एव मह इस प्रकार की कर्मधारा बता दिए तो कर्मधारा ह संसार एव इति अभी संसार महिरोह आगे संसार महिरोह से त तो बीज कहने से

वृक्ष का बीज बीज उसका उपादान कारण होता है ना निमित्त कारण हम बीज डाल दिए बीज डालने के बाद आगे जो जल अथवा उष्णता ये सब निमित्त कारण बनते हैं और बीज उपादान कारण बनता है तो आप यहाँ बीजा कह देने से बीज से प्रथमे बुद्धि में उपादान कारण ही आएगा और नयाय के मत में परमात्मा जगत का उपादान कारण है क्या नहीं है जगत का उपादान कारण क्या है उनका मत में परमाणु

इसलिए दिनोकरी में बीज तुम समवाय कारण तुम तत्व ईश्वरेम क्योंकि ईश्वर समवायी कारण नहीं होता है ईश्वर समवायी कारण नहीं है तो ईश्वर समवायि कारण क्यों नहीं होगा ईश्वर समवायी है कितना कितना दूर औचार

ईश्वर समवायी है नहीं है समवाई किसको कहते हैं जिसमें समवाय से कोई रहेगा तो ईश्वर है है नहीं ईश्वर है? में समवाय से कुछ रहता है ज्ञान रहेगा इच्छा रहेगा ये सामान्य गुण रहेंगे रहेंगे तो ईश्वर समवायी है नहीं है तो

किंतु ईश्वर यह समवायिक कारण नहीं बनेगा समवायिक कारण और समवायी इसमें अंतर है अंतर है तो ये क्या अंतर है समवाय संबंध से कोई रह जाएगा तो समवायि बन जाएगा किंतु वहाँ कुछ पदार्थ उत्पन्न होगा तभी उसको कारण कहेंगे तो ईश्वर में जो ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये सब उत्पन्न होते हैं

नित्य है इसलिए वो समवायिक कारण नहीं बनता है समवायि कारणत्व च ईश्वरे बाधित अत आह इसलिए कहा गया मुक्तावली में संसार एव मूह वृक्ष शब्द का अर्थ महियाम रूहते महिरोह रूहते रूह क्या सूत्र लगेगा आतो, आतो ना, ना मह ओ नहीं खाली रूहते इति रूह

ज्ञा करी की रह कहा और अगर आ तो अनुपर्गे वहाँ कर्मणी चाहिए ना तो यहाँ कहा कॉआ ही नहीं अच्छा यहाँ कंतु तो क्यों हो उसे रास्ते में जाएंगे जरूरत नहीं रोहते ही तो रोह हम कर देंगे ईगो पद से केंगे तो फिर यहाँ उगो क्यों लेना कोई जरूरत नहीं और जो मूल विभूजादिव्य है ना वो किस सूत्र में है

आतो तो अनुपर्ग कह वो किस प्रकरण में है कर्मणी का प्रकरण में है आतो अनुपर्ग कह वो तभी होगा अगर कर्म उपपद रहे और धातु आदंत तो हो जाए तो वहाँ कर्म उपपद चाहिए मूलानी विभुजती मूल विभुज वो किसी अन्य का उपपद होने से नहीं होगा वहाँ कर्म ही चाहिए कैसे

हाँ वहाँ तो सब कर्म है ना यहाँ का महीम रोहत है यहाँ कर्म नहीं है ना पृथ्वी को वो बढ़ा रहा है ऐसा नहीं है ना नहियाम रोहत है पृथ्वी में उठता है अच्छा ठीक है तो बीजाया का अर्थ इसलिए समवायिक कारण नहीं होगा तो कह दिया मुक्तावली में निमित्त कारण आय इस अर्थ संसार वृक्ष का परमात्मा निमित्त कारण हो गए

मही मही पृथ्वी हम में संसार में है महिर का अर्थ वृक्ष संसार को वृक्ष के साथ किया गया वृक्ष को क्यों मही महिरुह कहते हैं उसके लिए व्याख्यान यहाँ कोई दास्तांत में दाष्टान्त में ऐसा महिर शब्द का अर्थ वृक्ष

वो महियाम में हैं इसलिए संसार भी कहीं होता है और संसार के लिए मही हो जाएगा परमात्मा अथवा अविद्या <laughs> उनके मत में नहीं होगा हो कह जाएगा फिर परमाणु में होगा परमाणु में वही नहीं होगा यहाँ के मही रूह को एक समस्त पद लेकर के हाँ आगे दिनकर में

ननु ईश्वरे नमस्कार रूप मंगलाचरण अयुक्तम ईश्वर माना जो पहले पूर्व पक्ष कहे था अयुक्तम बोलकर के भगवती माना इसी को दिखा रहे हैं ईश्वरे नमस्कार रूप मंगलाचरण आपकी वो अयुक्तम तो है ईश्वरे माना भाव नी तय प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो है अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वर विषय का नहीं होगा

ए, इसके लिए अभी पूर्व पक्ष ये बात कह रहा है ईश्वरे माना बाबा तो भावा नवीन प्राचीन ये नहीं है अभी नया एक और पूर्व ईश्वर का विषय में प्रमाण नहीं है तत्र तत्र अर्थात ईश्वर है ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तत्र प्रत्यक्ष प्रमाण न अपी द्रव्य बाह्य प्रत्यक्ष अविषयत्

औरपी द्रव्य होने से बाह्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनेगा कौन ईश्वर तो ईश्वर हो जाएगा पक्ष तो ईश्वर बाह्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनेगा क्यों तो यहां अनुमान कैसा हो जाएगा बाह्य प्रत्यक्ष विषय क्यों और द्रव्यत्व तो दृष्टांत किसको दे सकते हैं

बाह्य चलेगा ईश्वर बाह्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं होगा इसमें तो दो नंबर टिप्पणी दे दिए ईश्वर बाह्य प्रत्यक्ष का विषय अरूपी द्रव्यवाद अनुमान दे दिया टिप्पणी वही जो मूल में दिया अच्छा नापी मानसम नापी मानसम क्या जोड़ेंगे और

ना भी मानस प्रत्यक्षम बाह्य प्रत्यक्षम जैसे नहीं हुआ इसी प्रकार की मानस प्रत्यक्ष भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसके लिए कहते हैं अभी नया एक लोग मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष मानते हैं, मानते हैं तो आपका मन के साथ कितने आत्मा का संयोग है सभी आत्मा का संयोग है तो आपका मन न्यायिक आप नयायिक है तो आप नया का मन के द्वारा आप सभी आत्मा को देख लेंगे क्या

नहीं देख पाएंगे केवल अपने आत्मा को ही देख पाएंगे तो ये दूसरे आत्मा को क्यों नहीं देख पाएंगे अगर उसका भी संयोग है जैसे आपका आत्मा का आपका मन के साथ संयोग है दूसरे आत्मा का भी आपके मन के साथ संयोग है किंतु प्रत्यक्ष तो होता नहीं दूसरे आत्मा का इसलिए आपको कोई एक नियामक को बनाना पड़ेगा कहते हैं कि जो संयोग आपका मन का आपका आत्मा के साथ हो रहा है

वही संयोग ही आत्मा प्रत्यक्ष के लिए निमित्त है वो संयोग किसी दूसरे आत्मा के साथ रह जाएगा क्या नहीं रहेगा तो ये आपका मन का आपके आत्मा के साथ जो संयोग हो उसको कहेंगे विलक्षण आत्म तो आत्मा मनोसंयोग तो विलक्षण आत्मा मनोसंयोग ही नियम को बनेगा तो विलक्षण आत्मा मनोसंयोग आपका मन का वो विलक्षण आत्मा मनोसंयोग वो दूसरे आत्मा के साथ रहेगा क्या नहीं रहेगा

और नहीं, नहीं रहेगा तो ईश्वर के साथ भी वो संयोग नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो ईश्वर का मानस प्रत्यक्ष भी नहीं होगा ऐसे न्यायिक लोग अपना सिद्धांत बनाए हैं व्यवस्था बनाए हैं ना भी मानसम हेतु है देते हैं कौन सा आप भी विभू नहीं है ये तो के मत में कौन सा आत्मा विभू नहीं है अः सभी है फिर ईश्वर में रोलो क्या होगा

तो सभी आत्मा का आपके मन के साथ संयोग है सभी आत्मा का है ना तो मना कौन किया तो आपको अगर सभी आत्मा दिख जाएगा ईश्वर भी दिख जाएंगे <laughs> इसलिए कहता है कि केवल वही विलक्षण संयोग वो विलक्षण संयोग आपका मन आपके आत्मा के बीच में ही रहेगा वो नियामक होगा नहीं तो सभी आत्मा भी दिखने लगेगी लगे। क्या लगे। वही अर्थात तब तक

तत्त मनो आत्मसंयोग आपके आत्मा के साथ संयोग है वो प्रत्यक्ष का नियामक नहीं बनेगा वो विलक्षणता अर्थात आगे देते हैं अर्थात इतर आत्मा व्यावृत ये जो संयोग होगा आत्मन संयोग हो। कहते हैं परात्मन परेण मनसा प्रत्यक्ष वाराणा परात्मा का परमन के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है

तो वास्तव नहीं होता है किंतु नियम का तो कुछ नहीं है इसलिए कहते हैं बनाने के लिए नियम बनाने के लिए आत्म प्रत्यक्ष प्रति परात्म व्यावृत बिजातीय आत्मनो आत्म संयोग हेतुत्व आवश्यकता परात्म व्यावृत विजातीय आत्मनोसं आत्म परत्म व्यावृत अर्थात सो आत्मा का जो सो मनो के साथ संयोग रहेगा ये विजातीय बिजातीय अर्थात विलक्षण ये हेतु मानना पड़ेगा

आवश्यकता ईश्वरे ईश्वर में स्वमन और ईश्वर ये दोनों का बीच में जो संयोग होगा वो ये विजातीय संयोग हो जाएगा प्रत्यक्ष का कारण बन जाएगा नहीं बनेगा तस् ईश्वरे तस् अभाव तस्य अर्थात विजातीय आत्मा संयोग यह ईश्वर में रहा नहीं अर्थात किसी भी व्यक्ति का मन का संयोग ईश्वर के साथ रहेगा नहीं रहेगा रहेगा

किंतु विजातीय आत्मा मनुष्ययोग रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहने से मानस प्रत्यक्ष भी नहीं होगा क्या सीजातीय संयोग आत्मा नहीं है अच्छा ठीक है विजातीय मन संयोग तो मन का संयोग किसके साथ होगा आत्मा का विचार चल रहा है आत्मा का इसलिए विजातीय मनुष्ययोग चलेगा यहाँ दे दिया

नहीं होगा जैसे दूसरे आत्मा का ही प्रत्यक्ष नहीं होता है दूसरे का आत्मा नहीं होता है नहीं होगा समान है ते... ना कि अनुमानम जैसे प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ बाह्य प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ इसी प्रकार के अनुमान भी नहीं होगा क्यों कहते लिंगा भावत कोई लिंग नहीं है लिंगा नहीं है रामरुद्री में देखिये लिंगाभावत ईश्वर साधक लिंगा भावत इत्यर्थ अंतिम पंक्ति दिया

ईश्वर साधो कोई लिंग नहीं है अच्छा ठीक है अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ अनुमान नहीं हुआ तृतीय क्या है उनका मत में विजातीय आत्मा। चाहिए विजातियों अर्थात तो जो कि दूसरे के साथ नहीं हो इस मन का इसी आत्मा के साथ जो संयोग हो उसी को विजातीय कहा जाएगा विजातीय था विलक्षण जाती हो या बी का अर्थात विलक्षण नही

ईश्वर ईश्वर साधक लिंगा बावत आगे प्रत्यक्ष नहीं हुआ अनुमान नहीं हुआ तृतीय क्या है उपमान तो उपमान से कोई द्रव्य का ज्ञान होता है, है तो एक लोग उपमानों को किसके क्या कहते हैं क्या करता है उपमिति क्या है उपमिति क्या है उपमिति क्या है उपमिति प्रमाण है

मा है वो तो ठीक है किसको कहेंगे उपमिति ब्रमा तो प्रत्यक्ष भी है उपमिति का संज्ञा क्या है हाँ संज्ञा संजी संबंध ज्ञानम उपमिति तो उपमिति से संज्ञा संज्ञा का संबंध का ज्ञान होगा शक्ति का ज्ञान होगा तो उपमान प्रमाण से शक्ति का ज्ञान होगा कोई द्रव्य का ज्ञान नहीं हो जाएगा इसलिए ईश्वर में उपमान हो ही नहीं पाएगा फिर मूल में वो कहा भी नहीं

नापी अनुमानम लिंगा भाव आगे सीधा नापी आगम नच भूमि नया एक ये आगम प्रमाण है वो एक देव है जो दयावा भूमि ये सबको सृष्टि किया ये पूर्व पक्ष कहता है कि ये भी प्रमाण नहीं होगा उपमान का बात कहा नज्ञा संज्ञा संबंध होगा इसको दे दिया रामरुद्री में देखिये लिंगा भावाद के आगे दिया

उपमान शक्ति शक्तिमात्र साधकत्व निराकरण न कृतम उपमान शक्ति का साधक है शक्ति अर्थात संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञान संज्ञा अर्थात वाचक संज्ञा अर्था, वाच्य वाच्य वाचक का जो संबंध हो शक्ति है तो शक्ति ज्ञान ही उपमान कराएगा इसलिए यहां कहे ही नहीं दिनकरी में नच चयावा भूमि जनयन इत्यादि ये श्रुति ईश्वर में प्रमाण हो

ऐसा सिद्धांति पक्ष से अगर कहा जाएगा पूर्व पक्ष कहता है कि न श्रुति नाम ईश्वर उच्चरित में कहा गया ये शब्द द्विव शब्द लौकिक वैदिक तत्र लौकिक शब्द कौन प्रमाण होगा आ, बाद, आप तो प्रमाण और वैदिक ईश्वर उतवाद प्रमाण कह दिया

तो अभी आगम क्यों प्रमाण है क्योंकि ईश्वर उक्तवाद अभी यहाँ क्या पूर्व पक्ष कह रहा है ईश्वर ही जब ईश्वर में संदेह है अतन वो प्रमाण हो जाएगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है, श्रुति नाम ईश्वर उच्चरित न प्रमाण्या ईश्वर संदेह श्रुति प्रामाण्य सी संदिग्धत्वात्थ

ईश्वर अगर संदिग्ध हो गया ईश्वर प्रोक्त जो श्रुति है उसका प्रामाण्य भी संदिग्ध संदिग्ध में किस अर्थ में प्रत्यय हुआ श्रुति का प्रामाण्यम संदिग्धम कर्म अथा संदेह का विषय हो गया संदिग्ध इसलिए तीन नंबर टिप्पणी दे दिया संदिग्ध होता तो संदेह विषय संदेह का विषय

जो संदेह है ये नया एक मत मतलब में क्या चीज है किस कोटि में आएगा ज्ञान अप्रमाण ज्ञान ठीक है तो यहाँ तक होने से संदिग्धवाद अत आह इसलिए मुक्तावली में कहते हैं ऐसे ईश्वरे प्रमाणं दर्शित भवति तो ऐते न अर्थात तो जो भगवान कृष्ण हो गए वो संसार महूर हो का बीज हो गए

तो संसार महरू का निमित्त कारण होने से ईश्वर में प्रमाण कह दिया गया तो ईश्वर में ये कौन सा प्रमाण कह दिया गया तो दिनोकरी में कहते हैं प्रमाणम अनुमान रूपम प्रमाणम संसार मयिर से विजाया कहकर के ईश्वर में कौन सा प्रमाण कहा गया अनुमान प्रमाण कहा गया अभी अनुमान प्रमाण कैसा है उसको दिखाते है मुक्तावली में तथा ही तथा ही का अर्थ

निदर्शन यथा दृष्टि बताते हैं दृष्टांत तो देकर तो तो तो के यथा घटाधिकार्यम कर्तृजन्यम तथा क्षित्यंकुरादिकम अप दृष्टान्त होगा तो यथा किसके साथ जाएगा दृष्टांत के साथ तो इसलिए यथा घटाधिकार्यम तो इसलिए घटादि क्या हो जाएगा दृष्टांत हो जाएगा

तथा तो क्षित्य अंकुराधिकम पक्ष कौन हो जाएगा क्षित्य अंकुराधिकम जैसे घटाधिकारी कर्तजन्य है इसी प्रकार की क्षितिय भी कर्तृजन्य है इसलिए साध्य कौन होगा कर्तजन्य तो अनुमान हो जाएगा क्षित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यवाद घटाधिकारी जैसे तो अंकुराधिकम कर्तृजन्यम कार्यवाद घटाधिपत

इसमें दृष्टान्त तो कौन हो गया घटादि उसमें हेतु रहेगा कार्यत्म घटादि में कार्यत्व रह जाएगा और कर्तजन्य तो रहेगा रहेगा तरह तो से क्षित्यंकुराधिकम ये भी कार्य है तो इसमें भी कर्तजन्य तो रहेगा ये अनुमान मंगलाचरण में ही ये सूचित तो हो गया आगे दिनकर में तथा तो क्षित्यंकुराधिकम अप

अभी पूर्व पक्ष पूछता है पूर्व पक्ष ईश्वर को नहीं स्वीकार करने वाले मीमांसक वे प्राचीन मीमांस और सांख्य ये लोग भी सब ईश्वर को स्वीकार नहीं करते यहाँ किंतु तो अधिक थोड़ा चार भाग वाले आगे वो लोग और भी ला रहे हैं चार भाग वाले अच्छा हाँ इसलिए नहीं होगा ठीक है

ईश्वर की सिद्धि के लिए ही मुख्य तो है लिएकरण हाँ, तो करने लिए। तो, तथा क्षिति अंकुरादिकम अभी दिनगरी में आगे ननु अत्र किंग पक्षता अवच्छेद कम पक्ष किसको बनाया क्षिति अंकुरादिकम अभी पक्षता अवच्छेद क्या होगा इसके लिए ये प्रश्न करते हैं अच्छा

तो अभी प्रश्न क्षिति अंकुरादी आपका अगर पक्ष्य है पर्वत पक्ष्य है तो पक्षता का क्या होता है पर्वत क्षितिय तो अंकुरादि पक्ष्य है अब क्या पूछते हैं पक्षता का क्या है इसलिए राम में देखिए ननु अत्र प्रतीक दिया है उसका ये पंक्ति जहाँ से आरंभ हुआ तथा तो तथा तो क्षिति अंकुरादिकम अपी ये भी पक्ष हो गया क्षितीय अंकुरादिकम

मूले क्षितिय अंकुरादीना पक्ष सूचित तथा क्षित्यंकुरादूतम पक्षता अवच्छेदक क्षिति एक हो गया अंकुर एक हो गया तो ये दोनों में एक अनुगत पक्षता अवच्छेदक किसको लेंगे ये पूछ रहा है पूर्व पक्ष तो ये क्यों पूछ रहा है ऐसा दिनकली में नु अत्र किं पक्षता न नावत क्षितिव

तो कहेंगे क्षितित्व ये पक्षता अवचेद हो जाएगा कहते क्षित्व ये अंकुरों में रहेगा रहेगा अगर क्षितत्व आपका पक्षता अवच्छेद हो गया तो अंकुर आदि क्षित्व न पृथक तद उपादान व्यर्थ अगर क्षितत्व को पक्षता अवच्छेद बनाएंगे अंकुर में भी क्षित्व हुआ रहेगा रहने से अंकुर का पृथक ग्रहण करना ये व्यर्थ हुआ

अच्छा ठीक है ये दिया है रामरुद्री देखिए फिर अंकुरादेर अपि तथा चितित्व से पक्षता अवच्छेदक पक्षता अवच्छेद किसको मानेंगे तो क्षितत्व को अंकुरस्य अपि अभी क्षितित्व न अंकुर भी क्षिति है तो होने से अंकुरादे है पृथक अनर्थकम् इति इतिभाव जो मूल में वाक्य है उसी को कह दिया अच्छा इतिभाव यहाँ तक ये अर्थ हुआ

अर्थात क्षित्व को अपक्षता अवक्षता नहीं बना पाएंगे यहाँ और एक विचार देते हैं हम जो कहते हैं पर्वतों, धनिमान धूमात, तो वहाँ हम पक्ष किसको बनाते हैं पर्वतों को बनाते हैं ये सामने वाला पर्वत जिसमें धूमा देखते हैं उसको बन बनाते हैं ना सभी जगत में जितने पर्वत है सबको बनाते हैं सामने जो है उसको बनाते हैं

तो अभी अगर सामने वाला पर्वतों को हम बनाते हैं पक्ष बनाते हैं और पक्षता अवच्छेद को क्या कहते हैं पर्वतत्व तो कितने पर्वतों में रहेगा आप इसको बनाते हैं पक्ष और पक्षता अवच्छेद को कह देते हैं पर्वतत्व तो इस प्रकार की जो अर्थात असमन्वय होता है उसके लिए कहते हैं अभी हम सामने वाला पर्वतों को बना रहे हैं पक्ष

किंतु हम जो है यहाँ अनुमान कर रहे हैं यहाँ पक्षता अवच्छेद को सकलों पक्षों को हम पक्षत्व नहीं ले रहे हैं पक्षता अवच्छेद को हमारा क्या होगा यहाँ पर्वतत्व पर्वतत्व पर्वतत्त्त अवच्छिन्न सकलो पर्वत हो जाएंगे हम उसको पक्ष नहीं बना रहे हैं किंतु पक्षता अवच्छेद का सामानाधिकरण से हम साध्य सिद्ध कर रहे हैं इस पर्वत में भी पर्वतत्व है

तो यहाँ हम साध्य सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पर्वतत्व तो है और यहाँ हमारा साध्य अर्थात तो पक्षता अवच्छेद के साथ समानाधिकरण करके हम ले रहे हैं ये साध्य है। अभी इस पर्वत में हम बनी की सिद्ध कर रहे हैं इस पर्वत में बनी है और इस पर्वत में पर्वतत्व तो है तो कहते हैं तो पक्षता अवच्छेद के साथ समानाधिकरण होता है हमारा साध्य

इस प्रकार के साध्य सिद्धि जहां करते हैं हम सकल पर्वत में साध्य सिद्ध नहीं कर रहे हैं ये एक प्रकार की विचार होता है और दूसरा कहीं कहते हैं कि पक्षता अवच्छेदका का न साध्य सिद्ध करेंगे तो पक्षता अवच्छेदका का कितने पक्ष हो जाएंगे सकल पक्ष हो जाएंगे अगर हम कहेंगे कि हम वन्ही की सिद्धि कर रहे हैं पक्षता अवच्छेद का अच्छेद

पक्षता अवच्छेद को अवच्छिन्न हो जाएगा सकल पर्वता अर्थात हमारा अनुमान वाक्य हो जाएगा सर्वे पर्वता बनी मंता इस प्रकार की अनुमान वाक्य हो जाएगा तो तब तो तो क्या होगा कहते हैं कि पक्षता अवच्छेद को अवच्छिन्न में हम साध्य की सिद्ध कर रहे हैं तो सकल पक्ष को ले रहे हैं ये एक प्रकार के हुआ दूसरा प्रकार के हो गया पक्षता अवच्छेद का साध्य

तो कहीं एक जगह में पक्षता अवच्छेद है वह साध्य की सिद्धि कर रहे हैं ये दो प्रकार की अनुमान होता है जहां हम पक्षता अवच्छेद समानाधिकरण साध्य कह रहे हैं तो जैसे ये पर्वत में हम साध्य सिद्ध कर रहे हैं यहां पक्षता अवच्छेद है और इसके साथ समानाधिकरण हम साध्य को करेंगे अर्थात यही साध्य है अगर यहाँ साध्य प्रमाण हो जाएगा अन्य उपाय से फिर हमारा अनुमान हो पाएगा

कोई प्रत्यक्ष देख करके वहां कह दिया यहाँ बनी है तो हम पक्षता अवच्छेद का समान अधिकरण एक जगह में अनुमान कर रहे थे और प्रमाण अंतर से वो ज्ञान तो हो गया तो अभी और ये अनुमान हो पाएगा क्या नहीं होगा इसको कहेंगे सिद्ध साधन हम दो सब किन्तु हम जो पक्षता अवच्छेद को अवच्छिन्न साध्य सिद्धि करने चलेंगे तो कितने पर्वतों में बनी सिद्धि करने के लिए चल रहे है सकल पर्वत में

और वहां इस पर्वत में बनी है बोलकर करके हमको सूचना मिल गया हम सकल पर्वत में बनी सिद्धि करने के लिए अनुमान कर रहे हैं और एक जगह में एक पर्वत में बनी है ऐसा हमको सूचना हुआ तो हमारा अनुमान रुक जाएगा क्या नहीं रुकेगा किंतु तो अगर पक्षता अवश्य तो सामानाधिकरणीय न साध्य सिद्ध करेंगे तो अगर हमको पता हो गया तो कहा जाएगा कि अनुमान का प्रतिबंधक हो जाएगा

और पक्षता अवच्छेद अवच्छिन्न अगर साध सिद्ध करने चलेंगे तो एक जगह पर निश्चय होने पर भी अनुमान का प्रतिबंधक नहीं बनेगा ऐसे नया एक लोग अपना अर्थात नियमों बना करके रखेंगे नहीं बनेगा क्योंकि एक जगह में सिद्ध है हम तो सकलों जगह में करने चल रहे हैं नहीं होगा

अनुमितिका का प्रतिबंधक अनुमान का प्रतिबंधक है अनुमिति लेंगे अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं बनेगा ये नहीं तो हम यहाँ सिद्ध करने के लिए चल रहे हैं और यहाँ है बोल करके पता चल गया इसको सिद्ध साधन दोषो कहा जाएगा ठीक अन्य प्रमाण से अनुमान से नहीं प्रमाणांतर से ज्ञात हो गया सिद्ध साधन हो गया तो हम जिसको साधन करने चल रहे थे तो वो सिद्ध है

किंतु हम सर्वत्र सिद्धि करने के लिए चल रहे हैं और एक जगह में सिद्ध है पता चला तो कोई सिद्ध साधन नहीं होगा क्योंकि हम तो सर्वत्र सिद्ध करने के लिए चल रहे हैं तो दो प्रकार की अनुमान वो लोग करते हैं सर्व तो सिद्ध तो तो होगा वो मतलब यहां सर्व पर्वता बनी बनता ऐसे संभावना कम है किंतु कोई ऐसे अनुमान करता है पर्वतों के विषय में बनी के विषय में कठिन है

किंतु ऐसे बहुत सारे हो सकता है कि जैसे कहा जाएगा सर्वा पृथ्वी गंधवती हम अनुमान कर सकते हैं नहीं कर सकते कर सकते हैं और कहेंगे अयम घटह गंधवान कर सकते हैं तो इसी प्रकार की हो जाएगी शंकर्यू बंदे